नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी पॉइंट मेरा गांव एम मेरा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे ग्रामवासियों का जो आंचल में रहते हैं और आगरोड के आसपास में जितने भी आंचल में रहने वाले हमारे प्यारे भाई और बहनों किसान भाई बहनों आप सभी को 26 जनवरी की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइये आगे बढ़ते हैं आज हम लोग यहाँ पर राजपुरोहित छात्रावास में पहुंचे हुए हैं जहाँ पर कुछ बच्चे जो है आस के इलाकों से राजस्थान से आते हैं और यहाँ पर रह अपनी पढ़ाई पूरी ते तो आइए ऐसे ही इन बच्चों के साथ मिलने का मौका हमें मिला है और बच्चे बड़े अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और भारत की जो परंपरा है जो संस्कार है वो उनमें है वो सवेरे उठते हैं प्रार्थना करते हैं और स्कूल जाते हैं फिर शाम को भी वो प्रार्थना करके फिर भोजन आदि करके अपनी पढ़ाई करते रहते हैं तो एक उम्मीद एक मकसद लेके ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ताकि ये अपने समाज को अपने देश को कुछ काम आ सके ऐसी विचारों के साथ ये पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है और हमारे साथ अभी वर्तमान समय में ऐसी छात्रावास में लाभ शंकर जी भी हैं तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में लाभ शंकर जी से ही सुनते हैं कि छब्बीस जनवरी उनके यहाँ उनके गांव में कैसे मनाते हैं और साथ ही साथ ये छात्रावास के बारे में भी बताइए आप सुनाए हैं रीगमतन नाइनटी पॉइंट पर मेरा गाँव मेरा सुनते रहो, रहो। जी लाभ शंकर जी हमारे देश में चलने लाखों में हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर हर वर्ष 26 जनवरी और पंद्रह अगस्त का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाते हैं और गांव के जो चार पाँच विद्यालय हैं कन्या विद्यालय हैं प्राइवेट विद्यालय हैं वो सभी मिल कर के सामूहिक रूप से सांस्कृतिक माहौल तैयार करते हैं और वहाँ पर उसकी अच्छी प्रस्तुति देते हैं और पूरा काम उसमें देखने और सुनने के भी आता है अभी अपने बात करें आबू रोड की तो जहाँ पर अपने बैठे हैं वो राजपुरोहित छात्रावास भवन है जिस जो 100 बाय 100 बाय सौ में बना हुआ भवन है बड़ा विशाल भवन है जहाँ पर विद्यार्थियों के लिए लगभग पंद्रह 16 कमरे हैं और 5-6 कमरे अतिथियों के लिए हैं जो बाहर से समाज के अतिथि आते हैं उनके लिए हैं यहाँ पर सिरोई जालो और बीकानेर सहित लगभग 5 जिलों के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं सभी विद्यार्थी अनुशासित तरीके से पढ़ते हैं सुबह शाम प्रार्थना संस्कार वगैरह मतलब कहा जाए तो एक पूरा संस्कारयुक्त जीवन जीते हैं और कई विद्यार्थी यहाँ से सरकारी सेवा में चयन होकर के भी गए जिनका समय समय पर संस्था द्वारा पौष्टिक द्वारा सम्मान किया जाता है सभी को छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं लाभशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया इस छात्रावास के बारे में भी आपने बताया और आपके गांव में कि में किस तरह से 26 जनवरी 15 अगस्त को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं ये आपने बताया तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो मैं चाहूँगा एक आध विद्यार्थी हमारे बीच में आएँ और वो छब्बीस जनवरी के बारे में अपने भावों को व्यक्त करें आपका नाम अंबीत सिंह राजपूत जी अभिजीत सिंह हमारे साथ है जो यहाँ पर ही हॉस्टल के छात्र हैं और आइए उनसे जानते हैं 26 जनवरी की उनके क्या भावना हैं जिस प्रकार है, हर साल इस वर्ष अड़सठ गणतंत्र दिवस पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ राजपुर समाज भवन में और सभी जनवरी हमारे यहाँ पे आज बहुत अच्छे पर्व के रूप में मनाए गए हैं इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए एक देश को आज़ादी तो 1947 को मिल गई थी उसके बाद संविधान भी लिखा गया आपने जो अंग्रेज़ों का संविधान उसको दिया भारत का खुद का संविधान लिखा गया इस दिन हमारे देश में जो आर्थिक जो आज़ादी तो पंद्रह अगस्त में संतान लेकिन आज को देश को आर्थिक स्थिति की जरूरत है और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें बस इतना में कहना चाहूँगा ये संकल्प है इस छब्बीस जनवरी की आने वाले एक वर्ष तक हम स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करके देश को आर्थिक रूप से आजादी दिलाकर आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करेंगे बस तय में कहना चाहूँगा अभी जी बहुत ही अच्छी भावना है आपने बैठक आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर मेरा नाम से इस कार्यक्रम को आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी को मैं बुलाना चाहूँगा और जो भावनाएं हैं हमारे पास छब्बीस जनवरी को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों के अपने विचार हम सुन रहे हैं राज प्रोहित छात्रावास के विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं और वो हमारे साथ शेयरिंग कर रहे हैं अपने भावनाओं जी क्या नाम आपका किशोर राजपुर किशोर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा गाँव मेरांचल इस कार्यक्रम में और 26 जनवरी को लेकर आपके मन में कौन सी भावना है जैसे अभिजीत ने कहा कि हम लोग आर्थिक रूप से भारत देश को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाएंगे तो आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं जिस तरह अभिजीत सिंह ने बताया बहुत ही बढ़िया बताया उन्होंने परफेक्ट बताया कि अपने स्वदेशी जब अपन स्वदेशी चीज़ को अपनाएँगे तभी अपना भारतीय आर्थिक विकास करेगा और आज चमी जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया उस बहुत ही उल्लास के साथ मनाया और उस मैं मेरे आपसे सबसे यही विनती है कि अब पूरा भारत देश एक बनकर रहे और अपनी एकता को दूसरों देशों में उजागर करेगा तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप सुने हैं रेडी मॉट 90.4 नाइन्टी एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आएंगे अभी और उनसे हम सुनेंगे कि वो इस शुभ दिन के दिन क्या सोचते हैं आप सुने हैं रेडी मॉट 90.4 नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर मेरा गाँव मेरांचल और राजप्रोहित छात्रावास के विद्यार्थी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं तो एक और विद्यार्थी हमारे बीच में क्या नाम है आप आपका सर विजय पुरोहित विजय पुरोहित आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा गाँव मेरांचल इस कार्यक्रम में और अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर बिलोंग धानसरा से करता हूँ जो हमारी फैमिली एक छोटा सा विलेज है कस्बा और हमें रायपुर भवन हमारा पूरा परिवार एक तो परिवार के रूप में हम सौभाग्यपुर विस्तार से इसका आगे बढ़ाएंगे भी तो इसके विकास के योगदान इतना भी उसके अपना योगदान देंगे कितने इतना कहना चाहता एक और बात मैं पूछना चाहूँगा सर आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं और आप क्या बनना चाहते हैं थोड़ा अपना पढ़ाई के बारे में और अपने करियर के बारे में बताइए सर अभी आर्ट्स से हूँ अगरी मैं मैं इंग से कर रहा हूँ और मैं आगे चलकर प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता हूँ आर एस आई एस एकदम जाना चाहता हूँ उस पर आगे बढ़ के फिर हॉस्टल के समाज बंधुओं के साथ मिलकर उसका विस्तार करना और सबको आगे बढ़ने के सलाह देता हूँ जी बहुत ही अच्छी भावनाएँ आपके पास है और मैं चाहूँगा कि आप इस भावना को लेकर आगे बढ़ें और अपने मकसद में कामयाब हों ऐसी शुभकामना करता हूँ और आज जैसे कि छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में आपके विचार कौन से हैं गणतंत्र दिवस हमारे अड़सठ गणतंत्र दिवस है संविधान बना था जो कि 26 जनवरी 1930 के के दिवस तहत इसको घोषित किया था कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया उसके बाद उसको गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया गया उसके साथ में कहना चाहूँ गणतंत्र हमारा जो प्रशासन है उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए उसमें जो भी हमारा स्वदेशी उसको उपयोग कर उसको एक विकसित और राष्ट्र बनाना चाहिए जो भी विकासशील किए थे और विकासशील से भी नीचे चला तो गया पर उसको विकसित करना हमारा योद्धा खुलना चाहिए जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप आपसे मेरा गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप अपने छात्रावास के जो रहने वाले बच्चे हैं वो अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ योगेश जी हैं जो खास करके शांतिवन में अपनी सेवा देते हैं तो योगेश जी से मैं कहूँगा कि पंद्रह अगस्त के बारे में वो अपनी विचारों को हमारे साथ शेयर करें आज छब्बीस जनवरी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई बता एक पूरी पूर्व उपलक्ष्य में आज आप सबके समूह एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं जय हिंदी जय हिंदुस्तान मेरा भारत बने महान जय हिंदी जय हिंदुस्तान मेरा भारत बने महान गंगा यमुना सी नदियां हैं जो देश का नाम बढ़ाती हैं, सीता सावित्री सी देवी जो आज भी पूजी जाती हैं, यहाँ जाति धर्म का तेज नहीं सब मिलजुल करके रहते हैं गांधी सुभाष टैगोर तिलक नेहरू का बारक कहते हैं यहाँ नाम का कोई जिक्र नहीं बस काम भी देखा जाता है जिसने जब कोई काम किया वही सम्मान पाता है जब भी कोई मिले आकर वो गले लगाए जाते हैं हां जहाँ आम मान की बात बने तो चीज कटाए जाते हैं आजहागल बिस्मिन रोशन पीरों की ये तो जननी है, प्रणपाला दिस्सा इन सब ने वो पूरी हमको करनी है मुद्रा हो या काशी हो चाहे अजमेर हो या अमृत मथुरा या काशी हो चाहे अजमेर हो या, या अमृतसर, सब जाते प्रेम भाव से जुग जाते सबके ही सर सब जाते, जाते सबके ही सर किसी भी देश के लोग अपने देश को मां कहकर नहीं बुलाते केवल अब भारतवासी ही अपनी जन्मभूमि को मां कहकर संबोधित करते हैं भारत माता भारत माता की जय एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि क्या कारण है कि भारत पर इतने आक्रमण रहे लेकिन भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया स्वामी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि क्या जवाब दिया होगा याद है किसी को स्वामी जी ने सुंदर जवाब दिया कि भारत माँ है और माँ कभी अपने बच्चों पर आक्रमण नहीं करती ऐसी पंक्तियाँ है कि ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया बल्कि ये पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया आज की प्रतियोगिता में भाग लेते बच्चों के लिए मैं यही यह कहूँगा कितनों की तकदीर बनानी है आपको कितनों को रास्ता दिखाना है आपको मत देखिए इन आतों की लकीरों को इन लकीरों से भी आगे जाना है आपको जिन लकीरों से भी आगे जाना है आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया योगेश जी आपने बहुत ही अच्छी बातें बताएं भारत देश के बारे में मातृभूमि के बारे में क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसको मां कह के, के पुकारा जाता है और मां कभी भी किसी बच्चे के ऊपर नहीं उठाती है तो इसीलिए भारत देश जो है यहाँ पर सबका वेलकम है सबका स्वागत है और अनेकता में भी एकता का ये डोर बना के रखती है और अनेकता में बहुत ही सुंदर एकता का जो रंग है वो भारत माँ भरती है हम सभी को और भारत माँ ही ऐसी है जो हम सभी को जीवन दान देती है और न धर्म ना मजहब न रंग न रूप देखती है सबका स्वागत करती है अपने पहलू में बिठाकर प्यार देती है तो आइए ऐसी सिलसिले को आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे हमारे बीच में एक विद्यार्थी अभिजीत हमारे बीच में आ रहे हैं एक गीत लेकर तो मेरा गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में अभिजीत को हम अभी सुनेंगे एक गीत देशभक्ति पर वो सुना रहे हैं राष्ट्रीय की, की बात की सुनना चाहूँगा आनंद नव सौंदर्य सारती शीतल मंद सुगंध उतारे आरती जय उतारे आरती जय माँ भारती युग युग से अनगिन ताराय सेवा में तेरी गंगा यमुना सिंधु नर्मदा जल जीवन है इसकी माटी उपजाती है अन नव सौंदर्य सवारती शीतल मंद सुगन उतार आरती जय मां भारती पावन पावन इसके आंगन पंक् अंग, अंग में रंग सुमन के खिले महकर सदा सदाबादी मीठे बल अमृत सतार अखण्ड नव सौंदर्य स शीतल मंद सुग उतारे आरती जय मां भारती गगनती पर्वत माला वैभव का आलय सागर जिसके चरण पखारे कुंजय जय जय जय सारा जग आलोकित होता पावन तेज प्रचंड नव सौंदर्य सार शीतल मन सुगंध उतारे आरती जय महाारती जय बहुत धन्यवाद शुक्रिया अभिजीत बहुत ही प्यारा सा गीत धरती माँ के लिए आपने सुनाया और काफ़ी अच्छा भाव आपने व्यक्त किया अपने गीत के माध्यम से आइए आगे बढ़ते हैं जिस तरह से हम भारत माँ को प्यार करते हैं उसके लिए हम कुर्बान जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं तो आज वर्तमान परिवेश को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भारत देश पर कुर्बान जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समझदार बनने की ज़रूरत है थोड़ा सा हम अपने विचारों में हम अपने मन के भावों को अगर समझ लेते हैं जैसे कि आज जो भी झगड़े फसाद वगैरह होते हैं या जो भी चीज़ें हो रही कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना से हो रही हैं या कहीं ना कहीं हम क्रोधित हो जाते हैं अशांत हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं इन्हीं चीज़ों के कारण आती हैं अगर हम शांत रहते हैं हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं तो शायद ही हमारे बीच में समस्या आए क्योंकि देखिए गांधी जी के पास भी समस्या आई थी जब उन्होंने अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंक दिया था तो उनको बहुत गुस्सा आया था लेकिन उस गुस्से को उसने क्या किया सिर्फ पाँच सेकंड में पाँच सेकंड में उन्होंने अपने गुस्से का जो है रूपांतरण किया क्रोध को रूपांतरण किया और उसने अंदर से ठान लिया कि मैं जिस तरह से ये गोरे मुझे मार रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं मैं इनके बिल्कुल विपरीत में नैतिक मूल्यों से इन सारे अंग्रेजों को भगा दूँगा भारत से तो उन्होंने अपने गुस्से को क्या किया रूपांतरण किया वहां पर उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपनाया मूल्यों को अपनाया और उन्होंने मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाया एक साधारण व्यक्ति से वो बने महात्मा और महान कार्य करते हुए मान विचारों के साथ सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत देश को आज़ादी भी दिलाई और साथ ही साथ अपने एक एक्सैंपल बना हम सभी के बीच में आज भी हम उनको याद करते हैं है ना? तो क्या गुस्से से ही हम लोग सब कुछ पा सकते हैं नहीं ना गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है और जो करता है उसको ही नुकसान ज़्यादा होता है और जो शांत भाव से उस चीज़ को सहन कर लेता है और जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है परमात्मा की याद से सत्य और अहिंसा के सदगुणों के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसके जीवन में विजय निश्चित आती है और हम सभी इन चीज़ों को पढ़ते हैं जानते हैं समझते हैं और किसी भी योद्धा की बात हो या किसी भी महान सेनानी की बात आप अगर देख लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी मूल्यों के साथ अपने जीवन को जोड़ के आगे चलता है तभी उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हम देख पाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आज के दिन हम सभी लोग एक ऐसी संकल्पना करें कि जहाँ पर हम अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि मैं कुछ एक मूल्यों को चाहे वो शांति हो सत्य हो अहिंसा हो इस तरह के जो मूल्य हैं उस गुणों को एकाध कोई भी एक गुण को मैं अपने जीवन में उतारूंगा और उसका प्रयोग करते रहूंगा। महात्मा गांधी ने यही किया पूरे जीवन पर सत्य का प्रयोग किया अपने जीवन जब भी उनके मन में कुछ ऐसी दुविधा वाली बात आती असत्य वाली बात आती है तो उसको निकाल देते वहाँ पर सत्य का प्रयोग उन्होंने शुरू करना शुरू कर दिया उनके आत्मकथा में उन्होंने लिखा है मैंने जब से जीवन को समझा तब से उन्होंने सत्य का प्रयोग किया तो वैसे ही हम अगर अपने जीवन में किसी भी एक मूल्य का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो जीवन में काफी बदलाव आएगा और धीरे धीरे हम विजय पद पर आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरा गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में हम अभी छात्रावास में हैं राज राजपुरोहित और विद्यार्थी हमारे बीच में हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है विद्यार्थियों के भावों को देखा सुना समझा और काफ़ी अच्छी बातें उनके मन में हैं और मैं चाहूंगा कि वो जिस भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं जो भी लक्ष्य उनका जीवन का लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज के दिन मैं उन सभी को निहरों शुभकामनाएँ देता हूँ और जहाँ भी हम रेडियो मधुबन की मदद उनको चाहिए होगा तो आप ज़रूर करियर के बारे में किसी दिशा का कुछ नहीं समझ में आ रहा है कई प्रॉब्लम आ रहा है आपको आगे बढ़ने में करियर फ्रेम करने में तो ज़रूर हमारे से संपर्क कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं फ़ोन कर सकते हैं और अपने मन की बातें अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपको सही समाधान देने में सक्षम हो और हम इसे सेवा का समझ कर, आपको पूरी तरह से जितना हो सके सहयोग देने की पूरी कोशिश रेडियो मधुबन का रहेगा तो चलिए आज के दिन की फिर से एक बार ढेरों शुभकामनाओं के साथ नमस्कार आप सुनते हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ अशोक राजपुरोहित छात्रावास के विद्यार्थी हैं उनसे हम बात करेंगे उनसे जानेंगे उनके बारे में अपने बारे में बताएंगे मेरा नाम अशोक अशोक कुमार है मैं यहाँ पर राजपुरुज समाज भवन अगरूढ़ में रहता हूँ मेरे करियर के बारे में मैं बताना चाहूँगा डिप्लोमा कर सिविल इंजीनियरिंग में श्री सतगुरु पॉलिटेक्निक कॉलेज से सेकंड ईयर में भी अध्ययनरत हूँ आज यहाँ पर पधारे हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था से रमेश जी और भैसाख इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये आए और हम सब छात्र विद्यार्थी एकत्रित हुए और इन्होंने अच्छी बात हमें बताई और इस 90.4 पॉइंट पर हम सबको रूबरू करवाया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अच्छा अशोक एक बात बताइए कि कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगता है देशभक्ति का जो गीत है वो कौन सा गीत आपको अच्छा लगता है उसके एक लाइन लाइन आई मेरे बंदन के जरा आँखों में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो फूल पानी ए, मेरे वन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद शही जो शहीद लोग थे वो दीवान क्या लोग थे वो अभिमान जो शहीद हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा सा गीत जो है अशोक जी ने याद दिलाया है तो इस गीत को हम लोग अभी सुन रहे थे ये मेरे वतन के लोगों तो चलिए आपके दिल में इसी तरह भाव बना रहे हैं। और देश के ऊपर कुर्बान जाने वाले दीवानों को हम याद करते रहें और उनकी यादों को अपने दिल में समाते हुए हम भी इसी तरह उनके पद पर आगे बढ़ते रहें और जब समय आए तो हम भी अपनी प्राणों की आहुति भारत माँ के लिए देने के लिए बिल्कुल तैयार हो ऐसी शुभ आशा के साथ ऐसी प्रतिज्ञा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुनाए हैं रेडियो 90 नाइन्टी 90.4 फोर एफ एम चलिए श्रोताओं सभी ग्रामवासियों को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस शुभ दिन की और हमारे साथ राजपुरोहित छात्रावास के बच्चे जुड़े लाभ शंकर जी और योगेश जी ने अपनी बातों को हमारे बीच में इस कार्यक्रम में सुनाया इसलिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे आप बने रहें हमारे साथ आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 फोर एफ एमता